ritu Salve carissimo नमस्कार आप आप रेडियो एफएम संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का से स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है देवेंद्र कुमार नायक जी जो संगीत के बहुत ही अच्छे अनुभवी हैं काफी समय से संगीत से जुड़े हुए हैं संगीत में उन्होंने एम किया है शिरोही डिस्ट्रिक्ट से ही किया है और आबू रोड में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सेंट एस्लम में भी सेवा देते हैं दूसरे भी स्कूल में सेवा दे रहे हैं और घर पे भी बच्चों को संगीत सिखाते हैं तो बहुत ही अच्छा उनका संगीत के साथ जुड़ाव है तो इसीलिए हमने ये संगीत की दुनिया ये कार्यक्रम में खास उनको याद किया और उन्होंने भी हमें कहा कि मैं भी इस तरह का शो करना चाहता हूँ था भारतीय संगीत की जो बातें हैं जो छोटी छोटी बातें हैं गहरी बातें हैं वो सारे लोगों को हमारे अबूरो के लोगों को पता चल जाए और पूरी दुनिया को इससे पता चल जाए कि संगीत में क्या क्या चीजें होती हैं और संगीत क्या गहराइयां है और जो बातें हम अगर समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा शक्ति हम महसूस करेंगे एक गहरी संगीत से जो हमारी जीवन में बदलाव आएगा वो आ जाए यही उनकी कामना है संगीत के साथ जुड़कर हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं हम अपने जीवन में खुशियां भर सकते हैं हम अपने जीवन में एक नया रंग दे सकते हैं तो आइए इन सभी बातों को आज के शो में शुरू करते हैं संगीत की दुनिया कार्यक्रम खास आप सभी के लिए देवेंद्र कुमार नायक जी से तो thank आप सभी की, की तरफ से मैं देवेंद्र कुमार नायक जी का तह दिल से स्वागत करता thank हूं आज you, के शो में देवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है और आपने जो सजेस्ट किया हमें बहुत ही अच्छा लगा कि भारतीय संगीत जो है उसको कहीं ना कहीं हम जीवित रखना चाहते है और लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि भारतीय संगीत सारे संगीत का एक माना पूरे संगीत की दुनिया की जो आत्मा है वो भारतीय ही संगीत है आज से हम भारतीय संगीत क्या है और उसको कैसे हम सीख सकते हैं वो सारी बातें हम देवेंद्र कुमार नाइक जी से करेंगे तो मैं स्वागत करते हुए आगे देवेंद्र जी को हम सुनेंगे अभी मैं जब कॉलेज के अंदर था और दूसरा ये जब भी बच्चों को सिखाया करता तो मैं चाहता था कि भाई जितने हो सके मेरे से ये संगीत के जो शास्त्रीय संगीत तबला हारमोनीय इसके बारे में जितना हो सके मैं इसे बढ़ाता रहूँ और मैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम जो है उसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक संगीत की दुनिया इस तरह से एक एपिसोड है और उसके अंदर सबसे पहले मुझे चांस दिया कि भाई आप कुछ, कुछ बोलिए तो सबसे पहले तो मैं तबले के बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं तबले, मैंने तबले को अपने दिल से चाह है उसे क्या बात है <laughs> तो सबसे पहले मैं तबले के बारे में कुछ बताना चाहूँगा जी जी तबला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अपने जब भी उसे आप प्ले करोगे तो एक अलग से खुशी होती है उसमें जब जैसे कि उसकी जो टाइमिंग है उसके जब कानों के अंदर जो उसकी आवाज़ गूंजती है तो बहुत अच्छा लगता है और तबले की जो शुरुआती इतिहास अपन कह सकते जन्म किस प्रकार से वो मैं शुरू से एंड तक सुनाऊंगा शास्त्रों में जो शास्त्रों में जो लिखा गया है गणपति गजानंद महाराज के द्वारा हुई है की भाई एक धाकी आवाज जो है वो सबसे पहले जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजी वो गणपति के द्वारा गूंजी हुई है अच्छा एक राक्षस था तो उसका बाल्य के अंदर गणपति के बाल्य के अंदर उस राक्षस का वध किया वो जो राक्षस था वो बहुत बड़ा था जब उसका जिसमें जानवर गिर जाते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उस खड्डे को वहाँ पर ढका खडे को भरने के लिए वो चमड़े का उपयोग किया और उसके बाद में उसके ऊपर सबसे पहले वो खुद ही उन्होंने देखा की गिरता हूँ या नहीं तो सबसे पहले वो चढ़े जस्ट चमड़े का लिया पहले सबसे पहले उन्होंने उसके बाद में जैसे जैसे वो वो वो जंप जंप कर रहा था आ, तो तो उनको उनको बहुत मजा आने लगा तो जैसे वो जंप करा, वो उनको एक खेलने के हिसाब से वो बार बार उस पर जंप करने लगे अच्छा, अच्छा। उसके बाद में ये जो पूरे ब्रह्मांड में ये आवाज़ गूंजने लगी धा धा की आवाज जिस हिसाब से तबले में आती है आ, हा, हा। वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी फिर शंकर शंकर ने वो देखा कि भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है सुना फिर वहां पर गए तो देखा कि भाई ये बहुत ही अच्छी आवाज वहां से निकल रही है पैदा हो रही है तो उन्होंने उसका छोटा सा रूप लिया डमरू शंकर जिस हिसाब से डमरू बजाया करता फिर धीरे धीरे रावण के द्वारा धरती पर आया है ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा जिसे कहते हैं अपन मृदंग रावण मृदंग बजाया करता था अच्छा, अच्छा। तो रावण ने जब भोलेनाथ की तपस्या की और तपस्या करने के बाद में भोलेनाथ ने रावण को एक वरदान के तौर पर क्योंकि शंकर से शरीर के अंदर रावण ज्यादा थे तो उस हिसाब से डमरू तो शंकर भगवान के पास में और जो बड़ा बिग्रूप मृदंग के तौर पर रावण को दिया और बरसों बरसों तक ये मृदंग ही बजाया गया अच्छा अच्छा उसके बाद में अमीर खुसरो अमीर खुसरो संगीतकार भी हुए लेखक भी हुए बहुत बड़ी हस्ती तो जब ये तबला का निर्माण जो है उनके हाथों हुए गुए लमिर खुसरो जब वो मृदंग पर प्रैक्टिस कर रहे थे बजा रहे थे तो कुछ बारीकियों से वो बजाने की कोशिश की उनसे बजानी जो चीज में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ वो निकल नहीं रही तो उनको गुस्सा आया उन्होंने क्या किया इंस्ट्रूमेंट को एक तरह से फेंका अच्छा फेंक दिया फेंक दिया तो उसकी जो कटिंग थी वो एकदम सेंटर से हुई अच्छा फेंकने से फेंकने से जो टूटा भी तो एकदम सेंटर, सेंटर से टूटा से और संगीत का कि ये थोड़ी विशेषता होती है करने की कोशिश करते रहते कभी तो आएगा तो थोड़ा गुस्सा शांत हुआ तो वापिस आकर देखा बीच में से ये तो कटिंग हुई है तो उन्होंने क्या किया चीज को खड़ा किया दोनों भागों को खड़ा करने के बाद में वो चीज जब निकालने की कोशिश की तो एकदम इजिली निकल अच्छा अच्छा अच्छा फिर उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई ये इस तरह से बना कर लाओ तो जो डगे कहलाता है बाया बाया आज से जिसे प्ले किया जाता है डग्गा जो तबले के अंदर बड़ा भाग जो होता है उसे हम डग्गा कहते तो वो डगे जो सबसे पहला जो बना वो मिट्टी का बना अभी तो जैसे स्टील का आता है तांबे का आता है लेकिन सबसे पहले जो डगे बना था वो मिट्टी का मिट्टी बना तो ये है तबले की बहुत अच्छी कहानी आपने सुनाया और मुझे लगता है की हमारे सभी सुनने वालों को भी इन सारी बातों को सुनकर अच्छा लग रहा होगा क्यूँकी देखिये तबला हम तो सुनते हैं देखिए है लेकिन उसकी कहानी जो है उसके बुनियादी तौर पे जो शास्त्रों की बातें हैं वो सारी बातें जो है हम आज देवेंद्र कुमार नायक जी से सुन रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है तो चलिए यहाँ पर सुनते फिर से हम संगीत के बारे में और भी बातें करेंगे संगीत की दुनिया देवेंद्र कुमार नायक जी ऐसी आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं देवेंद्र कुमार नायक जी से और आप सुन रहे कार्यक्रम संगीत की दुनिया जी हां हम आज तबले के बारे में बात कर रहे हैं और तबले की जो हिस्ट्री है इतिहास है वो आपने सुना तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले को लेकर और मैं चाहूँगा की देवेंद्र जी एक बात बताई की तबला जब बजाना शुरू कर दिया डग जिसको कहते हैं तो उसमें कुछ शब्द होते है क्या किस तरह से उसको समझने की कोशिश करे जैसे की मैं नया व्यक्ति हूँ और मुझे कुछ तबला बजाने का सीखना है समझो तो ये डग्गा वगैरह तो मेरे समझ में कुछ नहीं आएगा लेकिन मैं कैसे शुरुआत करूं किस तरह से बजाऊं देखो सबसे पहले तो संगीत जो है वो गुरु के द्वारा सीखी जाती है लेकिन जितना हो सकेगा मैंने आपसे वादा भी किया हुआ है कि मैं जितना हो सकेगा सिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ से सबसे पहले तबले के अंदर जैसा आपने हिंदी सीखते हैं इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले इसमें वर्ण आपको सीखने पड़ते हैं इंग्लिश सीखने तो हाँ। सीखनी है तो एबीसीडी ए बी सी डी जी भैया हिंदी सीखनी है तो इसी तरह से तबला अगर सीखना तो उसके दस वर्ण दिए हुए अच्छा ये दस वर्णों को एकदम आपको बारीकी से सीखना पड़ेगा दस वर्ण में आपको मुँह से बताना चाहूंगा एक एक शब्द उसके सबसे पहले घे गे गे अच्छा दूसरा जो है वो ग ग और तीसरा जो है क अच्छा ये डगे पर बजाया जाता है बड़ी साइज का है बाए हाथ से बजाया जाता है इसमें ग और गे हाँ। ये जिस प्रकार से सांप अपनी फंड को मारता है हाँ। उस तरह से आपने बहुत जनों को प्ले करते हुए भी देखा होगा हाँ। उस तरह से कोशिश करने से गे और ग ये निकलेगा और दबा मारते हो तो वो से आवाज आती है घे और जब उसे हल्के हाथ से मारते हो तो ग आता है जो है वो किसी को अपन थप्पड़ मारते हैं उस तरह से मारो से, हाँ। तो उसमें से जो आवाज निकलेगी वो कर। कर, आच्छा, आच्छा। इसी तरह से ये तो रात डगे की डगे से ये तीन आवाज़ें निकलती है और जो चाटी पर बजाए जाते हैं वो कुछ वर्ण हैं ते, ते ते ते ते ते दिन डिन दिन डिन तुन, तुन तुन ना ना और ता अब ये टोटल आप काउंट करोगे तो ये टोटल जो है वो 10 बसते अच्छा ये इसके बेसिक है ये आपने आवाजें निकाल ली उसके बाद में मिक्स आवाज कि भाई दो वर्णों का अब मिक्स करके कर बोलिए अच्छा ठीक है किसी किसी में होता है कि भाई इसका दूसरा नाम भी होता है लिखवा है लेकिन इसका दूसरा नाम भी है तीर अच्छा तीर इस तरह से ठीक है अब जैसे क है तो उसे की भी बोल सकते है तो जब त्रिकिट बजाने की बहरी आती है तो प्रयोग इसका ही होता है ते टे क और अच्छा वो त्रिकिट लेकिन कह वहाँ पर नाम उसका चेंज हाँ, के के इस तरह से तो इसका अलग-अलग नाम भी है और दूसरा जब मिक्स होकर भी कोई कोई शब्द बनते जैसे बजाना है तो चाटी से आपने ले लिया ताको और डगे से ले लिया गे को तो इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो धा बजेगा एक, साथ बजाने, एक से, साथ बजाने से इस तरह से है ये और इसका सबसे पहला जो कायदा सबसे पहले सिखाया जाता है बराबर तो इसका छोटा सा कायदा है गे गे ते तेटे जो अलग अलग सब बजाना है दो हाथ इधर से दो हाथ इधर से इस तरह से गे गे ते टे गे गे ना ना के के ते ना ना ये सबसे पहला कायदा है ये पहले कायदे के हिसाब से सबसे पहले जो की जो है एक्सरसाइज की जाती है इससे। तो देखा आपने कि तबला सीखने के लिए आपको पहले अल्फाबेट जैसे हम लोग कोई भी पढ़ाई के लिए अल्फाबेट सीखते हैं उसी तरह से आपको जो है तबला सीखना हो तो उसके पहले जो वर्ण है वो सीखने पड़ेंगे और जब वर्ण आप सीख लेते हैं और उसके नियम को समझ लेते हैं उसके विधि विधान को समझ लेते हैं और बेसिक्स से शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप जो है इसमें अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं और एक तबला सीखने के लिए कितना समय लगता है मिनिमम और मैक्सिमम वो तो ज्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में उसका तो मास्टरी ही बनेगा लेकिन मिनिमम इतने समय में आप सीख सकते हैं इतना सारी चीजें वो कैसे हम बता सकेंगे अंदाजन देखो सीखने के ऊपर ऐसा है कि भाई सामने वाले के जो टाइमिंग के मैंने फर्स्ट बात कहता हूँ टाइमिंग इसमें टाइमिंग जरूरी है बराबर ठीक है जिसे काउंटिंग इस तरह से आती है कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और इस तरह से उसके हाथों में काउंटिंग है तो तो प्रॉब्लम नहीं आती लेकिन किसी की काउंटिंग इस तरह से आती है क्या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और इसमें कोई ये नहीं कह सकता की आप हफ्ते भर में तीन महीने में सीख जाएंगे छह महीने में सीख जाएंगे इसमें तो मना जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा की मैं सीख गया हूँ बस उसी दिन आपको आ गया सीखना वो कहेंगे और सबसे बड़ी बात है की भाई रुचि इसमें रुचि होनी दिन लगा अगर काम करोगे कोई काम ऐसा नहीं है जो हो नहीं पाएगा सही बात दिल लगाकर करना चाहिए बस अच्छा तबले के साथ जुड़ी हुई आपका कोई अनुभव हम सुनना चाहेंगे तो कैसे आपका कोई अच्छा अनुभव सुना या आप जब सीख रहे थे उस समय के जो अनुभव है वो थोड़ा शेयर कीजिए देखो तबले का सबसे फर्स्ट जो मेरा प्रोग्राम जब मैंने किया तो लोग क्या करते कि पैसा पहले देखते हैं कभी पैसे को इस चीज के अंदर अहमियत नहीं दी अच्छा अच्छा हाँ हाँ मैं मैंने भजनों में भी बजाया ऑर्केस्ट्रा में भी बजाया जैन प्रोग्राम कवाली सब में थोड़ा थोड़ा यहाँ तक एक एक भोजपुरी फिल्म थी तो उसमें भी हल्का कट दिया है अच्छा, अच्छा, फिर अच्छा। मेरे साथ जब मैं रोहतांग में था घूमने के हिसाब से गए थे हम रोहतांग तो वहाँ पर भी म्यूजिसियन मिल गए तो बातचीत से पता पड़ा कि भाई ये भी थोड़ा तबला बजाते तो उन्होंने फिर बोला हल्का सा कट चाहिए हमको तबले का तो मैंने वहां पर भी निस्वार्थ दे दिया सबसे मेन जो है के भाई जैसे रोहतांग के अंदर जो म्यूजिशन मुलाकात तो हुई मेरे तो उनसे मुझे कुछ सीखने को भी मिला क्या भाई तबला जो है ये अपने जैसा क्लासिकल जो है उसके साथ में वेस्टर्न को मिक्स करना भाई उनकी इतनी मात्रा है अपनी इतनी मात्रा है और उसमें आठ बीट के के अंदर वो घूम रहे थे लेकिन मुझे भेड़ से जब बजवाया तो उन्होंने आठ सोलह बत्तीस इस तरह से उन्होंने पूरा राउंड बत्तीस की कोई बीट हो तो वो आप लगा कर देखिए इसमें अच्छा अच्छा तो इस तरह से वो अनुभव मेरा सबसे अच्छा रहा वहाँ पर वहाँ पर कुछ सीखने को मिल मुझे अगर निःस्वार्थ आप कर रहे हो काम तो जरूर कुछ ना कुछ आपको मिलता ही मिलता इस, ही है वो आगे चल के आपके खजाने में आ जाता है आ बहुत ही अच्छा आपने शेयरिंग किया और मैं ये चाहता हूं कि तबले के जो आपने बताया कि अलग अलग तरह के होते हैं टाइप भी होता है कुछ ऐसे राउंड अप होते हैं जो आपने डग्गा जैसे बताया हाँ। तो इस तरह तबला के अलग अलग नमूने कौन कौन से हैं किस तरह से हैं और आज वर्तमान में किस तरह से उसका वेस्टनाइजेशन हुआ है वो थोड़ा सा बताए अभी मैं आपको बताना चाहूंगा तबला जो है ये पहले मिट्टी का था मिट्टी का था तो हाँ। उसकी गुंज जो थी वो कुछ अलग बनती थी अब धीरे धीरे उसमें चेंज आते आते गए ठीक है अब वो स्टील का आ गया वहां पर भी स्टील को देखा जाता है अगर भारी स्टील है उसमें अगर कासा गलाकर अंदर डाला हुआ है तो उसकी गूंज वैसी की वैसी बनती है जैसे मिट्टी में बनती है। अच्छा, अच्छा। ठीक है अंदर की तरफ हो और एकदम हल्का है तो उसकी गूंज वैसी नहीं बनती और अभी तो जैसा कल्चर के हिसाब से उसमें लकड़ी के गट्टे डाले जाते थे जिसे हथौड़ी से चढ़ाया जाता था इस टाइप हाँ, का हाँ, था लेकिन हाँ। अभी क्या हो गया कि उसकी जगह आ गए जो स्क्रू जैसा अपन कहते है हाँ, हाँ। वो सिस्टम आ गया तो उससे जो ट्यूनिंग जो पहले जो गट्टे वाली है होनी चाहिए वो ट्यूनिंग उसकी नहीं आ पाती स्क्रू को टाइट करोगे लेकिन वो जो खासियत जो तबले की जो आवाज की है वो उसमें नहीं आएगी उसमें नहीं आएगी और जो आजकल एक्टोपैड निकला हुआ है उसमें बजाते तो वो फिर कैसा क्या मालूम पड़ता है ऑक्टोपैड में भी ऐसा है कि तबला ढोलक सब इंस्ट्रूमेंट उसमें बज जाते हैं अच्छा अच्छा लेकिन वही है कि, कि वो जो मिसिंग कुछ ना कुछ हाँ, है, जो उसकी जो टॉन आना चाहिए उस टाइप का आएगा नहीं। ये जो मैटा इंस्ट्रूमेंट है सीधे आप जाओ सीधे जाओ बराबर मेहनत मत करो आप सीधे जाओ सीधे जाओ ये वाली मेहनत करे बिना तो कुछ भी नहीं है हाँ इसमें एक बात वही होती है ना जो अपने पुरानी जो चीजें बनी हुई है और उसमें जो संगीत है जिसको क्लासिकल हम लोग कह सकते हैं और जो गीत पहले बने हुए हैं वो आज भी लोग पसंद करते हैं जब भी सुनो उसको सुनते रह सकते हैं लेकिन आज के गीत ऐसे है कि एक बार सुन के फिर खत्म फिर दोबारा नहीं सुनना चाहेंगे नहीं नहीं कुछ कुछ मैं आपको भी ऐसे जैसे आपने फिल्म बा, बात की तो एक बहुत अच्छा गीत था मधुबन में राधिका नाची तो इसका इसमें छोटा सा एक तबले का कट दिया था लेकिन वो आज की जनरेशन को अगर बोलने का बोला जाए तो नहीं बोल सकते अच्छा, हाँ। जैसे मैं आपको सुनाऊंगा मृदंगतांग करतांगे करतांग करता ये टोटल तबले के वहां पर बराबर ठीक है अभी जो है अभी के दौर में भी एक अपने पालमपुर के है इस्माइल दरबार उन, उनकी जो पिक्चर के अंदर एक गीत के अंदर आया कि वो गीत के बोले काहे छेड़ छेड़ मोह उससे पहले उन्होंने तो मृदंग के थोड़े मृदंग और तबले के जो है ताल वो उन्होंने बुलवाई वो इस तरह से धान धान धान दिगड़दा दिगड़दा दिगड़दा दिगड़दा दिगड़दा दिगड़दा तो जो इतनी लंबी अभी के मैं किसी को बोलूं कि भई ये मृदंग ऑक्टोपैड पर निकाल कर दिखाना नहीं तो नहीं निकाल सकते वो उसके लिए फिर तबला ही चाहिए तबला ही चाहिए साथ में उसके तो ये है ये बात है मना जहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं वो तो वहीं से मिलेगी आपको हाँ। अब मैं आगे बताना चाहूंगा मैंने आपको बताया कायदा ठीक है इसी प्रकार से इसमें पलटे होते हैं पलटे का मतलब ये है की भाई कायदे को उत्पादंग रख लेकिन वो बताए गे गे तेटे घे गे ना ना खे के तेटे गे गे ये टोटल सोलह मात्र अब उठ उठपटांग रखकर भी इसकी 16 मात्रा कंप्लीट करो और फिर बजाना आपको 16 मात्रा कम्पलीट सब दिए ये रखो जैसे को आपने आगे आगे रख दिया घेगे पीछे इस तरह से भी वापस प्रैक्टिस करो हम्म एक ये, फिर है रीला फिर है चक्रदार ये इस तरह से बढ़ते रहे, बढ़ते ही जाता आ, है पेशकार आते हैं इसमें अलग अलग तो देखा आपने कि तबला में जो वर्ण है उसके बारे में सर ने बताया और काफी अच्छी बातें उन्होंने बताया कि आजकल जो चीजें हैं और वो पूर्व में जो चीजें थी उसमें क्या अंतर है वो आप समझ ही गए होंगे अच्छी तरह से और जिन चीजों को हम जैसे जिससे सुकून मिलता है वो चीजें जो है वो उसी में मिलेगा जो नेचुरल तबले से आप बजाएंगे इसी सिलसिले को जारी रखते हुए एक और प्रश्न सर से पूछना चाहूंगा तिहाई और जो चक्रधार तिहाई में जो अंतर है वो क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए तिहाई और चक्रधार तिहाई ये मैं बोलोगे हिसाब से आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले मैं आपको आपके सामने तिहाई प्रस्तुत कर रहा हूँ जी तिहाई प्रस्तुत करिए धाधा त्रिकिट था धाधा त्रिकिट था धाधा त्रिकिट था ये तिहाई हुआ तिहाई हुआ तीन बार मैंने इसे बोला ठीक है वापिस एक बार सुन लीजिए जी जी दादा त्रिकिट दा दादा त्रिकिट दा दादा त्रिकिट दा यहाँ पर तीन बार बोलने के बाद मैं एंड कर अब चक्रधार तिहाई के अंदर दादा त्रिकिट दा दादा त्रिकिट दा दादा त्रिकेट दादा त्रिकिट दा दादा त्रिकिट दा दादा त्रिकेट त्रिकिट दा दादा त्रिकिट दा दादा त्रिकेट धा ये चक्रधार हो गया यानी की जो तिहाई को मैंने और तीन बार बोला वापस तीन बार आप अपनी जगह पर वापिस में आया चक्रधार चक्र की तरफ घूमकर फिर अपनी चक्रदार तिहाई जो आपने सुना अभी सर से। तो, काफी तो बहुत ही अच्छी बातें आप तबले के बारे में सुन रहे हैं और मैं चाहूंगा की अगर आप तबला सीखना चाहते है तो जरूर सर का जो नंबर है वो हम आपको सुनाएंगे अभी जैसे आप सभी तो अच्छी तरह से जानते हैं संगीत की बातें अगर हम सुनते जाएंगे तो सुनने में तो अच्छा ही लगता है लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस की बात आती है तो जरूर गुरु के पास जाकर ही सीखना पड़ता है लेकिन फिर भी जितना आप प्रैक्टिस करने के लिए और याद रहने के लिए हमारे ये रेडियो मधुबन में जो संगीत की दुनिया है ये आपको मदद करेगा इस एपिसोड में आपने तबले के बारे में बहुत सारी बातें सुनी और तबले के जो वर्ण है वो भी आपने सुना दस वर्ण के बारे में सर ने पूरी तरह से हमको बताया फिर उसके बाद तिहाई और चक्रदार तिहारी के बारे में भी उसमें दोनों में अंतर क्या है वो भी चीजें आपने अच्छी तरह से सुना और इन शब्दों जैसे हम लोग इंग्लिश में या कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ने जाते हैं तो लैंग्वेज का पहला ही मुख्य जो सब्जेक्ट है वो है, तो तो तो है वर्ण याद रखने होंगे और इसके जो विधि विधान है उसको समझ कर उससे शब्दों को बनाना पड़ेगा आपको तो जैसे की तिहाई और चक्रधार के बारे में हमने बहुत ही अच्छा सुंदर कॉन्ट्रास्ट और सर ने वो मधुबन में राधिका नाच है उसमें जो यूज किया है तबले की चाल वो सारी बातें हमने आज सुनी तो अगर अधिक जानकारी के लिए आपको सीखना है तबला तो जरूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं देवेंद्र सर जी से जो आबू रोड में ही रहते हैं और उनका नंबर है एक बार लिख लीजिए 9828277320 एक बार फिर से नोट करें 9828277320 तो ये है सर का नंबर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते है तबला या संगीत के बारे में कुछ भी सीखना हो तो जरूर उनके साथ कॉन्टेक्ट करिए और वो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे किस तरह से आपको आगे बढ़ना है तो ये कुछ खास बातें आज हमने संगीत की दुनिया में तबले के बारे में बात की और मैं चाहूंगा कि तबले के बारे में कुछ एक बात और देवेंद्र सर जो आप संगीत से जुड़े हुए लोगों को कहना चाहेंगे जो संगीत सीखना चाहते हैं उनके लिए कहना चाहेंगे तबले के अंदर जैसे कि अभी आप कुछ भी कहीं भी भजन भजन में सुनते हो तो उसमें मेन जो है वो कैरवा बजाया जाता है जो आठ मात्रा का होता है ठीक है अब ये कैरवा जो है उसके मेन तो बोल है दागे नाती नक दिन दागे नीन इस तरह से ये आठ कंप्लीट होते हैं ठीक है लेकिन ये इसके प्रकार बहुत है अच्छा अच्छा इसके अलग अलग अलग अलग प्रकार है मैं आपको बताना जाऊँगा जैसे कि गुजरात तो गुजरात में कैरवा अलग बजाया जाता है ठीक है नेपाल तो नेपाल का जो कैरवा है वो कुछ अलग ही होता है तो ये अलग अलग प्रकार वापिस है हुँ जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के अंदर आप भजन में बैठे हो तो ये धागेना तीन के दिन ये आपको ज्यादा सुनाई नहीं देगा आपको जो यहाँ जो है ठेका एक तरह थप्पी लग रही है इस टाइप इस टाइप बजाया जाता है लगती है भाई टोटल आठ मात्रा ही लेकिन उसके बजाने के जो तरीके हैं वो, वो अलग अलग है तो वो अरे? उसके प्रकार कहलाते हैं लेकिन जो मेन अगर जो ठेका है वो जो है वो उसकी इस, इसी प्रकार से है कि धा गे ना तीन न क दिन ये पूरे आठ मात्रा है इसी प्रकार से आठ छ में फिर दादरा आता है दादरा जो है उसके भी बोल है सबके ये बोल दिए हुए हैं धा दा धिन्ना धा दा तिन्ना इस तरह से ये बोले इस तरह से तो बहुत सारे ताले हैं लेकिन जो मेन मेन जो आपको ताले में बता रहा हूँ जैसे कि करवा हुआ हुआ, हुआ हुआ इसका ज्यादा उपयोग होता हो है हाँ। फिल्म इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से 70% 70% जो गीत है वो करवा के, के अंदर बने हुए है तो ये भी एक अच्छी बात आपने सुनाई और चलिए वक्त कह रहा है अभी गुड बाय करने का टाइम आ गया है तो आप सभी को तहदिल से शुक्रिया आपने हमारी तरफ से रेडियो मधुबन की टीम की ओर से देवेंद्र कुमार नायक जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने संगीत की दुनिया इस एपिसोड को शुरू किया है अपने जिम्मे से और इसको पूरा करेंगे वो आगे हम इसके साथ जुड़ी हुई सारी बातें संगीत के साथ जो भी बातें हैं वो हम सुनते रहेंगे आज हमने तबले के बारे में और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो जरूर कॉल करके या एसएमएस करके आपको जिस तरह की जानकारी चाहिए तबले के बारे में या संगीत से जुड़ी कोई भी बात हो तो अपना नाम और किस टाइप की बातें आप सुनना चाहेंगे संगीत से जुड़ी हुई बातों को वो आप लिखकर भेज सकते हैं हमारे नंबर पे चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप एसएमएस कीजिए और अपना नाम लिखिए और शो का नाम लिखिए संगीत की दुनिया तो हम समझ जाएंगे संगीत की दुनिया के लिए ही प्रश्न है तो उसी प्रश्न का उत्तर अगले एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे तो ये थी कुछ खास बातें आज के लिए आप सभी के लिए और इसी के साथ मुझे और देवेंद्र कुमार नायक जी को दीजिए इजाजत नमस्कार नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो